नोशो ठोक काहे होत अधीर नंबर फिफ्टीन संत संत सब बड़े हैं पलटू को न छोट आत्मदर्शी मि है ओ सब मोट पलटू न संत है सब देखे तेही मही टेढ़ढ़ढ़ढ़ढ़ढ़ढ़ढ़ढ़ढ़ढ़ आपना एना टेढ़ नाह पलटू यही संसार में को ही सो री होत है जा को दीजे प्रीत जो दिन गया सो जान दे अब रखब चेत कहता पलटो दास है करी ले हरी से पलटू पल नर्तन जा तू है सुंदर सुभा गशरी सेवा कीजे साधकी भजी लीजे रघुवीर पलटू ऐसी प्रीति करू जिठू कोरंग टूक कपड़ा उड़ै रंगन छोड़े संग हे hey, आठ जो छकी रहे मस्त अपानी हा आल पलटू से सब डरे वो साहब काला पलटू सीताराम तार हम तो किए हैं प्रीति देखी देखी सब जरे है कौन जगत की रीति पलटू बारी लाइयो दो विदिश जो मैं हारो राम को जो जी तो पलटू लिखा नसीब का संत दे है फेर साच नहीं दिल या अपना ताश ला गे दे लगा जिगर का पान है फिक्र भई छे पुरजे उड़ गया पलटू जीती हमार बक्तर पह प्रेम का घोड़ा है गुरुज्ञान आन पल तू सुरतिक मान लें जीत ल ले मैदान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 लहरें मन सागर की लहरें गहरी तहसे उछल उछल कर ऊंचे महल डुबोदे जगत भया सब पानी पानी धरती जलथल सारी एक ही बहते नशे की धारा एक ही धुन मतवार बढ़ते बढ़ते भूमंडल को अपने बीच समोदें लहरें मन सागर की लहरें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 पत्नी को पता चलने के पहले अपने गांवों को छिपा लेना जरूरी तो गया स्नान ग्रह में आईने के सामने खड़ा हुआ मलहम निकाली मलहम लगाई आके बिस्तर पर सो रहा सुबह पत्नी जब स्नान गृह में गई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 पति पत्नी का उपयोग कर रहा है मां बाप बच्चों से उपयोग कर रहे हैं या उपयोग की आशा कर रहे हैं बच्चे मां बाप का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए कले ही कल है, हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में पड़ा है हर आदमी एक दूसरे की जेब काट रहा है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 सुबह का भूला सां भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था और अभी सांझ नहीं आई अब भी चेत जाओ कहता पलुतुदास है पल कर चेतने का एक ही अर्थ होता है सबसे दोस्ती करके देख लिया परमात्मा से दोस्ती करके देख लो सबसे प्रीति लगाई और असफलता पाई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 मुल्ला नसरुद्दीन बड़े दुखी स्वर में बोला काश मेरे लिए यह संभव होता मित्रन का क्यों दिक्कत क्या है नसरुद्दीन ने कहा मेरी पहली दोनों पत्नियां पहले से वहां जो है इस जगत के तुम्हारे संबंध सब विक्षिप्तता में परिणत हो जाते अकेले भी नहीं रह सकते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 सुंदर देह यह सुंदर जीवन यू ही ना चला जाए पलटू नर्तन जात है ये जा रहा यह गया ये गया इसे जाने में देर ना लगेगी ये तो पानी की धार है ये बहता जा रहा है तुम किसी और भरोसे बैठे मत रहना ये प्रतिपल छीन हो रहा है जिस दिन से पैदा हुए हो उसी दिन से मर रहे हो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 परवाने को जलाने में शमा को भी तो जलना ही पड़ता है शमा जलती है तो ही तो परवानों को जला पाती शमा तो परवाने से बहुत पहले से जलती जलती हुई शमा ही तो परवानों को निमंत्रण भेजती बुझी हुई शमा के पास कभी परवानों को आते देखा लेकिन आदमी बेईमान है वो बुझी हुई शमाओं के पास जाता बुद्ध की मूर्ति बना ली इसकी पूजा करता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 क्योंकि बुद्धों ने युवकों को सन्यास दे दिया और शास्त्र कहते हैं सन्यास अंतिम अवस्था है चौथा आश्रम पचहत्तर वर्ष के बाद तो हमारे ज्ञानी क्या मूड थे जिन्होंने यह लिखा मूड तो नहीं थे होशियार रहे होंगे क्योंकि पचहत्तर साल पहले तो जिंदे रहना पचहत्तर साल मुश्किल